देविभागवत नवम स्क छियासी प्रकार के नरकुंडों का विषद वर्णन जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं तथा जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, उन लौह में शस्त्रों से संपन्न कुंतल कुंड है चार कोष में विस्तृत व नरक ऐसा जान पड़ता है मानो शस्त्रों की सैया हो भालों से छिज जाने के कारण जिनके कंठ ओठ और तालू सूख गए हैं ऐसे पापी जीवों से उस नरक का कोना कोना भरा रहता है साथ भी जिसमें सर्प जैसे बड़े बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं उसे कृमि कुंड कहा जाता है विकृत वदन वाले उन कीड़ों के दांत बड़े तेज होते हैं वहाँ सर्वत्र अंधकार फैला है पूय कुंड को चार कोष लंबा चौड़ा बताया जाता है पूयभक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं ताल के वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पों से युक्त सर्पकुंड है सांप पापियों के शरीर से लिपटकर उन्हें काटते रहते हैं मसक आदि क्रूर जंतुओं से पूर्ण मशक दंशकुंड और गोलकुंड ये तीन नरक है महान पापियों से युक्त उन नरकों की सीमा आधे आधे कोष की है जिनके हाथ बंधे रहते हैं रुधिर से सर्वांग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतों से घायल रहते हैं उन प्राणियों द्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता है वज्र और भिक्षुओं से प्रोत, और है। कुंडी के प्रमाण वाले उन लड़कों में वज्र एवं से विद्ध प्राणी भरे रहते हैं धारकुंड कुंड और तंगकुंड ये तीनों आयुधों से व्याप्त हैं। उन लड़कों में पड़े प्राणियों का शरीर शस्त्रास्त्रों से छिदता रहता है रक्त की धारा बढ़ने लगती है जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं उन नरकों का प्रमाण आधी बाउड़ी है संतप्त जल से पूर्ण तथा अंधकार में गोल कुंड है टेढ़े मेढ़े कांटो किसी आकृति वाले कीड़े जहाँ के पापियों को काटते हैं उस नरक का विस्तार आधी बावड़ी है कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भय से घबराए हुए प्राणी रोते रहते हैं पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा तो पापियों को निरंतर दुख देने वाला नक्र कुंड है वहाँ विकृत आकार वाले भयंकर नक्र आदि जंतु उन्हें काटते रहते हैं उस नरक की लंबाई चौड़ाई आधी बावली के परिमाण में है विष्ठा मूत्र और श्लेष्ठ भक्षी असंख्य पापियों से भरा हुआ काक कुंड है उसमें विशाल आकार वाले भयंकर कौवें पापियों को नोचते रहते हैं मंथान कुंड और बीज कुंड इन्हीं दोनों वस्तुओं कीट विशेषों से ओत ओतप्रोत है इन कुंडों का परिमाण सौधनुष है उन कीड़ों से जनसित प्राणी सदा चितकार मचाता रहता है पापी जीवों से व्याप्त तथा सौधनुष विस्तृत बद्र कुंड है बद्र के समान दाँत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं वहां सर्वत्र घोर अंधकार छाया रहता है दो वापी जितना लंबा चौड़ा तप्त तो पाषाण कुंड है उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो पापी प्राणी संतप्त होकर इधर उधर भागते रहते हैं छुरे की धार के समान तीखे पाषाणों से बना हुआ तीक्षण पाषाण कुंड है महान पापी उसमें वास करते हैं रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ लाला कुंड है वह कुंड एक को नीचे तक घरा है मेरे दूतों से संतप्त प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं कज्जल वर्ण वाले संतप्त पत्थरों से निर्मित तथा सौधनु परिमाण वाला मसी कुंड है पापियों से वह कुंड पूरित रहता है तपे हुए बालू के भरपूर एक कोष विस्तार वाला चूर्ण कुंड है उसमें प्रतप्त बालुका से दग्ध प्राणी निवास करते हैं कुम्हार के चक्र की भांति निरंतर घूमता हुआ चक्र कुंड है उसमें अत्यंत तीक्ष्झाल वाले सोलह अरे लगे हुए हैं जिनसे वहाँ के पापियों के अंग सदा छत विषत होते रहते हैं उस कुंड का आकार अत्यंत टेढ़ी भी कंदरा के समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है उसकी लंबाई चौड़ाई चार कोष है उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है वहाँ के घोर पापियों को जलचर कीट काटते रहते हैं उस अंधकार में भयानक कुंड में संतप्त प्राणियों द्वारा करुण क्रंदन होता रहता है विकृत आकार वाले अत्यंत भयंकर असंख्य कछुओं से भरा हुआ कुंभ कुंड है जल में रहने वाले कछुए नार के जीवों को नोचते खाते रहते हैं प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक कोष है कष्टदायी उस कुंड में पाथकी प्राणी निरंतर चिल्लाते रहते हैं एक कोश गहराई वाला भस्म कुंड है जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्म ही भरा रहता है जलते हुए भस्म को खाने के कारण वहां के पातकी जीवों के अंगों में डासी लगी रहती है